अतः वे दंडनीय हैं फिर आताताई कौरवों का पक्ष लेकर वे भी आताताई की श्रेणी में चले गए हैं अतएव वध्य हैं तब तुम क्यों इन पर बाण की वर्षा करने से जी चुरा रहे हो इसलिए कि मैं इन्हें सधर्मच्युत अविवेकी और आताताई नहीं मानता भले ही ये अर्थ की कामनावश कौरवों का सांस दे रहे हैं तथापि इन्हें महानुभाव ही मानता हूँ सामान्य अर्थ एवं काम की वृत्तियों की क्षुद्र संतुष्टि के लिए मैं अपने इन इनपुज्य महात्मा गुरुजन से युद्ध नहीं कर सकता अर्जुन के मन में हार का भय न चैतमह तो कतरन्नो गो यद्वा जयम यदि वो जय याने वह विसाम प्रमुखे धारतरा फिर यह हम भी फिर हम यह भी तो नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर होगा पिता नहीं इस युद्ध में हम पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे या हमें वे जीत लेंगे